जावाग दर्शनोपनिषद दसम खंड यहाँ समाधि एवं उसके फल का वर्णन प्रस्तुत है अथात सम्रभक्षा समाधि भवनाशनम समाधि संविदुत्पत्ति परजी वही कता अब मैं इन समस्त सांसारिक बंधनों का विनाश कर देने वाली समाधि का वर्णन करता हूँ परमात्मा तथा जीवात्मा के एक भाव के संबंध में निश्चयात्मक बुद्धि का प्रागट्य होना ही समाधि है नित्य सर्वगतो सर्वतोषात्मा कूटस्थो दोषवर्जित एक समेद्य भ्रांत्या माया न स्वूप यह आत्मा अविनाशी नित्य सर्वव्यापी एकरस रस एवं सर्वदोषहीन है यह एक होते हुए भी माया द्वारा उत्पन्न हुए भ्रम के कारण इसकी पृथक पृथक प्रतीति होती है यथार्थ में इसमें कोई भेद नहीं है तस्मावैतभिन्वास्ती न प्रपंचो न संसृति यहाटाकाशो मठाकाश इती तथा भ्रता प्रोक्त झात्मा जीवरात्मना नाहम देहो न ना चाणो ने मनो नहि सदा साक्षी स्विथिव एवस्वल ध्या मुनीश्रेष्ठ शासहच्यते इस कारण केवल अद्वैत ही सत्य स्वरूप है प्रपंच या संसार नामक कोई भी वस्तु नहीं है जिस प्रकार आकाश को घटाकाश एवं मटाकाश भी कहा जाता है उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य एक ही परमात्मा को जीव एवं ईश्वर इन दो रूपों में मानते हैं न मैं शरीर हूँ न प्राण हूँ न इंद्रिय समूह हूँ और न ही मैं मैं मन हूँ सदैव साक्षी रूप में स्थित होने के कारण मैं एकमात्र शिव स्वरूप परमात्मा तत्व हूँ हे श्रेष्ठ मुने इस प्रकार की जो श्रेष्ठ निस्यात्मिका बुद्धि है उसी को यहाँ समाधि कहा गया है सोहम तो ब्रह्मण संसारी न कदाचन यथा फेन तरंगादी समुद्रादुथित पुनः समुद्रे लीयते तद्वजुये तस्मा मन प्रसंगना जगन्मायाचना मैं ही व परमेश्वर हूँ संसार के बंधनों में पड़ा हुआ जीव नहीं हूं अतवा मुझसे भिन्न किसी वस्तु का किसी भी काल में अस्तित्व नहीं रहा है जिस प्रकार फेन और लहरे समुद्र से उठते ही फिर समुद्र में विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार यह जगत मुझसे ही प्रकट होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है इसलिए सृष्टि का कारणभूत मन भी मुझसे पृथक नहीं है इस जगत और माया का भी मुझसे भिन्न अस्तित्व नहीं है य परमात्मा प्रत्योगूत प्रकाशिता सहुया च पुंभाव स्वयं साक्षात्मत इस प्रकार से जिस पुरुष को यह परमात्मा अपने आत्मा के रूप में अनुभव होने लगता है वह परम पुरुषार्थ रूप परम अमृत स्वरूप परमात्म भाव को प्राप्त कर लेता है यदा मन से चैतन्यम सदा योगिनो तदा संपद्यते स्वयं यदा सर्वाणी भूता स्वात्म पश्यतिशुत्म ब्रह्म संपद्यते तदा जिस समय योगी के मन में सर्वत्र व्यापक आत्म चैतन्य स्वरूप का अपोक्ष रूप में अनुभव होने लगता है तब उस समय वह स्वयं ही परमात्म स्वरूप में स्थापित हो जाता है जब श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य सदभूत प्राणियों को अपने में ही अवलोकन करता है तथा तो अपने को ही संपूर्ण भूतों में प्रतिष्ठित देखता है तब वह साक्षात स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है यदा भूतानि समाधिस्थो सर्वाण्भूता सश्यती एक भूत परेनाश भवति कवल यदा पश्यत्म कवल परमायात्रम जगत्कृष्ण तदाति जब समीस्थपुर परमात्मा से एक प्राप्त करके अपने से अलग किसी भी भूत प्राणी को नहीं देखता तब वह केवल परमात्म रूप से ही प्रतिष्ठित हो जाता है जब पुरुष केवल अपनी आत्मा को ही परमार्थ सत्य स्वरूप में देखता है संपूर्ण विश्व को माया का विलास मात्र मानता है तब वह परमानंद को प्राप्त कर लेता है एवं उक्ता स भगवान दत्तात्रेय महामरी सांस्कृति स्वस्वरूपे न निर्भयः इस प्रकार महाज्ञानी भगवान दत्तात्रेय जी उपदेश देकर मौन हो गए एवं मुनिश्वर सांस्कृति उस उपदेश को हृदयंगम करके अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित एवं भयमुक्त होकर आनंद पूर्वक रहने लगे ओम आप्याणी प्राण चक्ष बलिंद्रिया चतर सर्व ब्रह्मोपन माँ ब्रह्म निराकु मावा ब्रह्म निराको अकराक निरा अक निरा मे सुतदात्मनज उपनिष्धर्मास्ते मयि सन्धु ते मयि सन्धु शाति शातिश शाति हरि ओम इति ओति समाप्ता